तुमेरे साथ साथ आसुमा से आगे चल तुझे पुकारता है तेरा आने वालक तुम मेरे साथ साथ आसुमा से आगे चल तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल नई है मंजिलें नए हैं रास्ते नया नया सफर है तेरे वास्ते नई नई है जिंदगी तू मेरे साथ साथ आसमान से आगे चल तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल नई है मंजिले नए है रास्ते नया नया सफर है तेरे वास्ते नई नई है जिंदगी खुशन है शाम है उठा ले जाम तू खुशी का वक्त है ये तेरा मना ले जश्न जिंदगी का ये शाम आज की तेरे ही नाम है तेरा नसीब भी तेरा गुलाम है क्या हसीन ये मुकाम है हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते आज के बातचीत में मैं बोलने वाला तो कुछ और था मगर अभी दो तीन दिन पहले एक ऐसी घटना हो गई एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई कि मुझे अपने जो पूरे विचार थे ना उनको बदल देना पड़ा यानी कि मुझे जो बात मैं बोलने जा रहा था उसको रोककर कुछ और बोलने की तमन्ना हो गई क्योंकि ये विषय बहुत दिनों से से मेरे मन में था मगर किसी किसी न कारण से मैं इसको शब्द रूप नहीं दे पा रहा था तो हमारे उन आ, मित्र तो नहीं कहना चाहिए परंतु तो उन सहयात्री ने मुझे वो विचार शब्दों में व्यक्त करके दे दिया और मैंने सोचा कि चलिए आज की बातचीत में उन सहयात्री महोदय की बातों का ही लाभ उठाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सहयात्री कौन है और मैं किस यात्रा का जिक्र कर रहा हूँ देखिए साहब हुआ ये कि मुझे अपनी मदर इन लॉ को यानी सास जी को लाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा जहाँ पर वो अपने एक संबंधी के पास थी और मुझे ये आदेश मिला कि मैं उनको दिल्ली से हैदराबाद तक लेकर आऊं क्योंकि वो थोड़ी वृद्ध हैं और उनको अकेले यात्रा करने में थोड़ा तकलीफ़ होती है तो साहब मैंने ये तय किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से उनको लेकर आ जाऊंगा अब यहां पर बात आती है कि दिल्ली जाऊंगा कैसे तो यहां पर मुझे मदद लेनी पड़ी अपनी पुत्री मेरी बेटी ने मेरे लिए टिकटों का इंतज़ाम किया और साहब मैं उन टिकटों के इंतज़ाम से दिल्ली यहाँ हैदराबाद से दिल्ली सुबह की फ्लाइट से गया दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा रहा क्योंकि समय की कमी थी जहाँ वो ठहरी थी वहाँ तक जाने आने में बहुत ज़्यादा समय लगता तो हमारे उन बंधु ने ये मेहरबानी किया कि उनको लाकर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और साहब मैंने एयरपोर्ट से उनको टेकओवर कर लिया और ले करके अपने साथ यहाँ हैदराबाद वापस आ गया एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आ, मुझको एयरपोर्ट पर बैठने का अवसर मिला क्योंकि अभी तो फ्लाइट जाने में दो घंटे बाकी थे तो साहब उनको व्हील पे हम लोग बैठा करके अंदर लाए और जो गेट था उसके सामने लाकर उनको बैठा दिया हम भी साहब वहीं पर बैठ गए उनके पास एक अदद बैग जो कंधे पर लटकाने वाला था वो और एक छोटा पर्स वो भी था हुआ यू की जब फ्लाइट चलने का टाइम हुआ उस समय तक व्हील वाला व्यक्ति नहीं आया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं सोचती हूं कि मैं बाथरूम यहीं पर हो लू ताकि मुझे फ्लाइट में उठकर न जाना पड़े मैंने कहा बिल्कुल सही तो साहब मैं बाथरूम देखने के लिए गया कि बाथरूम कितनी दूर पर है अब मैं भी काफ़ी देर से बैठा हुआ था तो शायद मैंने पहले आपको बताया हो मेरा वज़न तो ज़्यादा है ही और ज़्यादा वज़न की वजह से घुटनों में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर कि ये सब मामूली दर्द वगैरह चलते रहते हैं और दिखाना है डॉक्टर को अभी तक दिखाया नहीं है आप डेफिनेटली सलाह देंगे कि जाकर दिखा लो भाई ताकि इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए दिखा लें मगर खैर दिखा लेंगे साहब तो बस घटना यू हुई कि जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो दो तीन कदम चलने में मुझे दिक्कत हो यानी कि वो दर्द हो रहा था तो घुटने में थोड़ा लिम्प जैसा लग रहा था जब मुझे लग रहा था तो ऑब्वियसली देखने वालों को तो ज़्यादा ही लगा होगा खैर साहब मैं गया बाथरूम का पता लगा कि आया वहाँ तक उनको ले गया मगर खैर वो बाथरूम उसके बाद धुलने लगा तो वहाँ पर से किसी दूसरी जगह ले जाना पड़ा मगर वहाँ से उठते समय मैंने क्या किया कि अब मेरे पास कुछ और तरीका था नहीं कि वो बैग लेकर के मैं जाऊं तो मैंने पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे यानी वो जो वेटिंग लाउंज के अंदर ही वेटिंग हॉल के अंदर पिछली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था उससे मैंने कहा कि भाई ये मेरा बैग रखा इसका ध्यान रखना और मैं आता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ एक वृद्ध व्यक्ति को महिला को देखा और मुझे भी सफेद बाल वाला व्यक्ति जानकर उसने कहा ठीक है जाइए तो चला गया और साहब खैर बाथरूम की खोज और उसका इस्तेमाल में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे 15 से 20 मिनट के बाद हम वापस आ गए उनको बैठा दिया अब जब उनको बैठा दिया तो वो लड़का धीरे से मेरे पास आया उसने मुझसे एक सवाल पूछा वो सवाल था कि वो क्या चीज है जो कि किसी व्यक्ति को खुद तकलीफ में होने पर भी दूसरे की मदद करने के लिए मजबूर करती है पहले तो मुझे एक क्षण लगा उस बात को समझने में परंतु फिर मुझे समझ आया कि शायद ये इसका जिक्र या इसकी जो बात है वो इस बात पर है कि मैं खुद हैंडी जैसा दिख रहा था और मैं उनका हाथ पकड़ा ले जा रहा था और उनको खड़े होने में मदद कर रहा था वगैरह वगैरह तो मैंने कहा कि मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा कि आपने ये इसी संदर्भ में पूछा जो अभी मैं गया इसको लेकर के उसने कहा जी हाँ मैंने कहा साहब बात तो सीधी सी ये है कि बोला नहीं बस एक मिनट रुकी मुझे यह मत कहिएगा कि आपको प्रेम है इसलिए आप गए उसने कहा प्रेम है वो अलग बात है मगर वो क्या आ, क्या मोटिवेटिंग फोर्स क्या था मैंने कहा सही बात है आपने ये बात जो पहले क्लैरिफाई कर दिया वो और भी अच्छी बात है क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ है और मेरे को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उनको लेकर के आऊं मतलब दिल्ली से हैदराबाद तक लेकर के जाऊं तो अभी जो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ ये न सिर्फ इसलिए कि मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ या मुझे उनसे प्रेम है बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है और मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँ मैंने कहा मगर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं उसने कहा मैं आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं ये देख रहा था कि आपने ये जो काम किया इसके लिए आपने किसी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बोला साहब मैं एक कंपनी में काम करता हूं जो कि जिसने मुझे जर्मनी भेजा है और मैं अभी जर्मनी से लौट रहा हूं और अपने गाँव आंध्र प्रदेश के किसी इलाके में जा रहा हूं और मुझे अपनी शादी के लिए आ, कुछ लड़कियां देखने का मौका मिलेगा और साहब मेरी ख्वाहिश सिर्फ यह है कि मैं किसी ऐसी लड़की को पसंद करूं जो कि ये क्वालिटी रखती हो कि उसको यदि तकलीफ भी है तो भी वो दूसरों के लिए कुछ करने में संकोच ना करे मतलब ये सारी बातें जो मैं इतने शब्दों में शब्द डंबर बना कर कह रहा हूँ इसको उसने बहुत सीधी सादी अंग्रेजी भाषा में कहा तो साहब मैंने कहा कि देखिए ये तो आप किसी व्यक्ति को एक दिन या एक घंटे या एक मुलाकात में तो शायद नहीं पहचान पाएंगे उसने कहा साहब बिल्कुल सही बात है कि एक दिन या एक मुलाकात या एक घंटे में तो नहीं पहचान सकता मगर इसके लिए प्रयास कर रहा हूं प्रयास करना चाहूंगा मैं देखना चाहूंगा कि आखिरकार वो क्या है क्या मोटिवेटिंग फोर्स है उस व्यक्ति के अंदर ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकू कि उस मोटिवेटिंग फोर्स के लक्षण क्या है वो क्या चीज है जो कि दिखा सकती है कि इसके अंदर वो गुण होगा इसके बाद फ्लाइट अनाउंस हो गई तो वो भाई साहब चले गए और हम भी अपने रास्ते आ गए वापस हम चलने लगे पहुंच गए मगर साहब ये जो उनसे बात हुई ना मैं इस पर इसी बात पर सोचने पर मजबूर हो गया आखिरकार हम सभी लोग अपने अपने कमिटमेंट पूरे करने के लिए लगे रहते हैं शायद कुछ ज्यादा कुछ लोग कम अब सवाल ये है कि वो मोटिवेटिंग फोर्स क्या है जो हमें अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पावर करता है एम्पावर करता है या हमें प्रोपेल करता है यू कहना चाहिए साहब मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मेरे लिए जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो ये है कि मैंने अगर कह दिया है कि मैं करूंगा तो वो देट इज नंबर वन नंबर टू मुझे लगता है कि यह उचित मतलब दिस इज प्रॉपर दिस शुड बी डन तो वो मुझे प्रॉपर करता है उसके लिए उसके कारण मैं करता हूं नंबर तीन कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है मुझे करना ही है तो सब मैं इसलिए करता हूं तो अब सवाल ये है कि ये तो मेरा मोटिवेशन है क्या इसके अलावा भी और कोई मोटिवेशन हो सकते हैं जब मैंने इसके बारे में सलाह मांगी तो किसी ने मुझसे कहा कि साहब हाँ, एक और भी मोटिवेशन हो सकता है वो ये है वो कि मुझे आपसे प्रेम है मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई लाइक यू आई लव यू देट्स वाई आई डू इट फॉर यू इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि आप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करते हैं या अपने दोस्त के लिए कुछ करते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज यू फील इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोन प्लस उन्होंने यह भी बताया मुझको जो साथियों से जिनसे मैंने बात की कि यह मोटिवेटिंग फोर्स इन सभी का अलग अलग होना जरूरी नहीं है हो सकता है कि देर में भी टू और थ्री रीजन्स ऐसे प्रेरक दो या तीन हो अब साहब ये जो था इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह तो चलिए साहब एक बात हुई अब सवाल यह उठता है कि कभी कभी हम लोग कुछ बुरे काम भी करते हैं अब सवाल यह है कि उन बुरे कामों को करने का हमारा मोटिवेशन क्या होता है हमारा प्रेरक क्या होता है तो किसी ने सलाह दिया कि साहब वो बुरे कामों को प्रेरक जो है वो हमारी आदतें होती हैं सब आदत भी तो पड़ती है ना यानी कभी तो मैंने शुरू किया होगा तो वो शुरू क्यों किया और अगर मुझे पता है कि वो काम बुरा है तो मैं क्यों करता हूं उसको ये सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और मैं आपसे भी कर रहा हूं आप भी सोचिए कि आखिरकार हम अच्छा काम तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत से हो सकते हैं मगर बुरे काम के लिए मोटिवेशन हाँ अब यहां पर आप यह पूछ सकते हैं कि साहब ये बुरा काम क्या अरे बुरा काम जैसे वो आजकल बहुत चलता है ना कि वो कौन सी ट्रेन चल रही है जो नई वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारना अब वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर मारना या दंगों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या द, या किसी को मतलब कुछ भी ऐसा काम करना जिससे दूसरे आहत हो चाहे व्यक्ति आहत हो चाहे संपत्ति आहत हो ऐसा काम करना मुझको नहीं लगता है कि ये कोई भी व्यक्ति इसको अच्छा समझ के करता है जब भी करता है उसको अपने दिल के अंदर पता होता है कि यह काम बुरा है अब सवाल यह उठता है कि अगर पता है यह काम बुरा है तो इसको करने का मोटिवेशन क्या है क्यों करता है तो अब मेरा सवाल खुद से और आप से यही है कि अगर ऐसा है तो वो क्या चीज है जो मुझे मोटिवेट कर रही है मैंने साहब जब इस पर विचार किया तो यहां पर मुझे फिर जवाब मिला कमिटमेंट अब आप सोचिए कमिटमेंट क्या है कमिटमेंट यह है कि मैंने किसी से कहा है वो किसी मतलब कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है और वो व्यक्ति मैं खुद भी हो सकता हूं मैंने कहा है किसी से कि मैं आज ट्रेन पर पत्थर मारूंगा और मैं उसको करने के लिए चल पड़ता हूं मैं जानता हूं कि ट्रेन पर पत्थर मारना गलत है मैं जानता हूं कि बस पे पत्थर मारना अलग गलत बात है मुझे पता है कि ये डंडे लेकर के और दंगों में शामिल हो जाना गलत है मगर मैंने कमिट किया हुआ है चाहे तो खुद से कमिट किया हो चाहे किसी और से कमिट किया हो यानी कि कोई अपने किसी दोस्त से किसी साथी से किसी नेता से किसी व्यक्ति से कमिट किया हो तो अब अगर जो वो गलत है तो मैं उसके लिए कमिटेड हूं और इसलिए कर रहा हूं तो यहां पर मेरा मोटिवेशन कमिटमेंट है तो जो कमिटमेंट पॉजिटिव काम यानी अच्छे काम के लिए मोटिवेटर हो सकता है वही कमिटमेंट गलत काम के लिए मोटिवेटर भी हो सकता है और कभी कभी वही कमिटमेंट आपको किसी बेवकूफी के काम के लिए भी मोटिवेटर हो सकता है जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं कि एक बार मैंने बहुत मतलब मैं अपने युवावस्था की बात बता रहा हूं कि एक बार मैंने शर्ट लगा ली कि साहब मैं 50 रसगुल्ले खा सकता हूं और साहब वो मैंने शायद इस बार में एक किस्सा पहले बताया भी है आपको मगर उसको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता रहा हूं क्योंकि अब मैं उसका मोटिवेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मोटिवेशन क्या था कि पचास रसगुल्ले खा सकता हूँ मैं जब मैंने जिस समय ये बात कही उस समय भी मैं अपने दिल में कन्विंस था कि मैं नहीं कर सकता मगर यहाँ पर मुझे किसी को ये साबित करना था कि मैं आपसे बेहतर हूँ तो यहाँ पर मेरा कमिटमेंट या जो मोटिवेशन था वो रसगुल्ले खाने का नहीं था मेरा मोटिवेशन अपने आप को दूसरे से बेहतर प्रूफ करने का था बेहतर मतलब बड़ा अपने से बड़ा प्रूफ मतलब अपने आप को दिखाना था कि आप ये नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूं तो एक फीलिंग होती है ना साहब वट एवर यू कैन डू आई कैन डू बेटर ये कभी कभी काम में बहुत जब आप नौकरी कर रहे होते हैं या आप कोई किसी कंपटीशन में शामिल होते हैं तो वहां पर यह बात जो है आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेटर होती है कि साहब आप जो भी कर सकते हैं मैं आपसे बेहतर कर सकता यानी कि वो किसी ने रेस दौड़ के लिए कहा था ना कि आप दौड़ में हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश क्यों करते हैं उसने कि मैं फर्स्ट आने की कोशिश ही नहीं करता मैं खाली कोशिश इतनी करता हूँ कि आगे जो बनियाइन है उसका जो नंबर दिख रहा है वो न दिखे उसके आगे पहुँच जाओ तो मतलब मैं अपने से आगे वाला जो है उससे बेहतर होना चाहता हूँ और जब मेरे आगे कोई नहीं रह जाता तो मैं शायद खुद से बेहतर होना चाहता हूँ तो अब वो जो पचास रसगुल्ले खाने की जो शर्त थी वहां पर शायद मोटिवेटर केवल यही था कि मुझे ये बताना था कि उस ग्रुप में यानी जिस ग्रुप में मैं बात कर रहा था वहां पर पचास रसगुल्ले खाने वाला कोई और नहीं है और शायद लोग बाद में याद भी रखे कि भाई साहब ये रवि श्रीवास्तव जी जिन्होंने पचास रसगुल्ले खाने की शर्त लगाई थी अब साहब हम हम आपको बता दें कि हम वो रसगुल्ले खाने गए और साहब हमने पैंतीस रसगुल्ले खाए अब वो रसगुल्ले खा लिए मगर उसके बाद क्या हुआ वो छोड़िए वो अलग समस्या है मगर वो घटना हमको आज भी याद है और जो हमारे साथ उस ग्रुप में लोग थे उनको भी वो घटना आज भी याद है और उसमें से कुछ लोग तो मजे ले ले करके उस समय के हमारे जो मतलब जो हमारे चेहरे का हाल था वो भी बताने की कोशिश करते हैं इस घटना को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं मगर लोग बाग आज भी उसको ऐसे ही जिक्र करते हैं मानो अभी के कल की बात हो अच्छा साहब तो मैं ये कह रहा था ना कि देखिए कमिटमेंट जो है वो पॉजिटिव मोटिवेटर भी हो सकता है नेगेटिव मोटिवेटर भी हो सकता है और एक स्टुपिडिटी का मोटिवेटर भी हो सकता है तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने एक ही बात सीखी मतलब अभी तो देखिए मैं जिक्र मैंने शुरू किया था अपने उस यात्री से जहां पर कि मुझे कमिटमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी थी मगर अब मैं आपके साथ शेयर करते करते यहां इस जगह तक पहुंच चुका हूं कि अब सवाल उठता है कि कमिटमेंट करते समय क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए थी मुझे लगता है साहब देखिए नब्बे परसेंट केसेस में जहां पर कमिटमेंट पॉजिटिव हो वहां किसी सावधानी की जरूरत नहीं है यानी कि आप जितना कर सकते हैं जो आपकी क्षमता है से स्ट्रेच करके यानी कि सौ प्रतिशत की जगह एक सौ दस प्रतिशत तक करके आपको कमिटमेंट करना चाहिए यानी मसलन अगर आप एक अटैची उठा सकते हैं तो आप कहिए कि मैं एक एक अटैची और ब्रीफकेस भी उठा सकता हूं आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यह पॉजिटिव कमिटमेंट है स्टूपिट कमिटमेंट क्या होगा कि मैं अटैची लेकर के दोनों हाथों में और दौड़ जाऊंगा यह स्टूपिट कमिटमेंट है और नेगेटिव कमिटमेंट क्या होगा मैं तो उठा ही नहीं सकता साहब, मुझसे तो उठेगी नहीं ये नेगेटिव कमिटमेंट है कमिटमेंट है कि मतलब आपने चेक ही नहीं किया ना कि आपसे होगा कि नहीं होगा अब आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं और आपको अटैची उठानी है ये मान लीजिए आपके साथ में आपकी पत्नी है बहन है मां है गर्लफ्रेंड है कोई भी है तो ये मानते हुए कि वो कमजोर होगी आपसे भाई अगर आपके पास एक बड़ी अटैची और एक ब्रीफकेस है तो आप ये कहिए कि साहब मैं एक अटैची और एक ब्रीफकेस दोनों उठा सकता हूं मगर अब अगर आप ये साहब मैं तो कुछ नहीं उठा सकता ना ये छू सकता हूं ना वो उठा सकता हूं तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपने पहले ही कमिट कर लिया कि मुझसे होगा नहीं तो भैया कमिटमेंट करते समय मेरा विचार यह है कि अगर कमिटमेंट पॉजिटिव है तो साहब 110 प्रतिशत के लिए कमिट किया जाए और अगर आपका हैंडीकैप आई डोंट केयर मैं परवाह नहीं करता आपके हैंडीकैप की आप भी मत करिए क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मुझे हैंडीकैप है तो वो हैंडीकैप है और अगर आप कहेंगे कि मुझे हैंडीकैप नहीं है तो आप भरोसा करिए कि वह हैंडीकैप कम से कम नब्बे परसेंट चांसेस में नहीं रह जाएगा तो साहब अगर हैंडीकैप नहीं है और आपने ये तय कर लिया कि आपको कुछ करना है तो आप एक सौ दस परसेंट के लिए कमिट करिए और भैया बेवकूफी के कमिटमेंट करने से बचा जाए तो वो बेहतर होगा और ऋणात्मक कमिटमेंट यानी कि नेगेटिव कमिटमेंट्स जो है वो करने के पहले एक बार सोच लिया जाए मैं अपने बारे में आपसे बता सकता हूं कि बहुत सी बातें मतलब अभी तो देखिए बुढ़ापा आ गया है जब युवावस्था थी उस जमाने में भी कभी कभी ऐसा भी मौका आया कि आपको किसी से कुछ कहने का मौका था किसी मतलब आप समझ सकते हैं किससे कहने की बात कर रहा हूं किसी से कुछ कहने का मौका था मगर किसी डर की वजह से कि भैया बदनामी हो जाएगी भैया पलट के कोई आपको थप्पड़ी मार दे या मान लीजिए कि कॉलेज में थे तो टीचर से शिकायत कर दे या मोहल्ले में है तो कोई चाचा जी आ जाए कि भैया ये क्या किया या पिताजी कोई खबर लग जाए तो साहब उससे डर के हमने साहब बहुत से कमिटमेंट करने से अपने आप को रोक लिया हम यही कह सकते हैं कि उस ये हमारी बड़ी बुद्धिमत्ता थी कि हमने साहब वो कमिटमेंट जो कि जमाना जिनको बुरा कहता हम तो उनको अच्छा ही कहते मगर जमाना जिनको बुरा कहता हमने खुद को वो कमिटमेंट करने से बचा लिया तो साहब अल्टीमेट बात सिर्फ इतनी हुई इन सारी बातों का लबो ये कि नेगेटिव कमिटमेंट से पहले थोड़ा सोच लिया जाए अब वो सोच आपको डर के फॉर्म में हो सकती है वो सोच आपको डरा दे या वो सोच आपको आ, क्या बोलते हैं उसको रोक दे किसी काम को करने से या ये भी हो सकता है कि अगर आपने सोचा और आपने कहा कि अच्छा तो क्या चाचा जी से कह देगी तो कह देगी या क्या हमने साहब फूल देने की कोशिश किया था या हमने आई लव यू कह दिया था या साहब हमने किताब में रख के चिट्ठी दे दी थी हो सकता है आप ये सोचेंगे अच्छा कह दे तो कह देगी क्या होगा मगर भाई साहब आप डरते तो रहिए। देखिए डर जो है ना वो कभी कभी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है हम डर के बारे में आगे भी बात करेंगे मगर आज के, आज के के कमिटमेंट के टर्म्स में अगर जो डर हमको किसी चीज के लिए रोक रहा है ना तो ये एक बहुत ही वाजिब सी चीज है क्योंकि ये डर एक तरह का आ, स्पीड ब्रेकर है जो कि हमें यह बताता है कि भाई साहब इस रास्ते पर चलने से पहले आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए और ये रास्ता खतरनाक हो सकता है यानी कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है स्पीड ब्रेकर पे अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो भाई साहब गिरने का चांस पूरा हो जाता है तो साहब ये बात हुई उस सहयात्री से की हुई एक छोटी सी बात से निकली हुई बात आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे और और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार अपना और अपना मोटिवेशन कमिटमेंट करें देखिए क्या है और चाहे तो मुझसे बांटिए और चाहे तो जो दोस्त आपके साथ हैं सामने हैं आमने हैं उनसे सलाह करिए उनसे बातें करिए और किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कीजिए और संभव है कि आप कमिटमेंट्स को और ज़्यादा ज़्यादा ध्यान से से अच्छी तरह से कर मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ये बातें सीखता रहू जब तक भी मेरे लिए संभव हो तो आज के लिए बस इतना ही और आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले हफ्ते तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुम मेरे साथ नई है, है मंजिले नई है रास्ते नया नया सफर है तेरे वास्ते नई नई है जिंदगी स्न से भी हसी है खाब मेरी जिंदगी के खुशी से परे है मोड़ और भी खुशी के मैं देखता नहीं कभी इधर उधर बस अपनी मंजिलों पे है मेरी नज़र देख मुझको मेरे हम सफर तुम मेरे, तु मेरे साथ साथ आसुमा से आगे चल तुझे पुकारता है तेरा आने वाला पर तुम मेरे साथ आसुमा से आगे चल तुझे पुकारता है तेराने वाला पल